मंदिर भक्त मंदिर एवं भक्तिवती माता आत्मान बाबा में अद्भुत आस्था उत्साह और को इस का आहिलाजन किया है इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में गुप्त प्रथमा प्रकट जिन महानुभावों का योगदान है भगवान श्री की अनुकमता के अनोभक प्रभाव से उनका सर्व उत् ऐसे भावना है सात नवम्बर उन्नीस सौ छियासठ गोपाष्टमी का योग था बदरीनाथ से पैदल चलकर उस कार्यक्रम में मैं यहाँ तक पहुंच पाया था मंच पर के ंकराचार्य श्री कृष्ण आश्रम जी महाभाग विद्यमान के हमारे पूज्य गुरुदेव वाणी शिखर पार्थी जी महाभाग है समाज के अध्यक्ष जैन समाज से सुशील जी विद्यमान थे प्रतीक्षा थी अपेक्षा थी आर एस एस के सालक महोदय मंच पर दृष्टिगोचर हो गए लेकिन वे मंच पर दृष्टिगोचर नहीं थे कहीं आसपास भी दृष्टिगोचर नहीं थे यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और ध्यान रखने की आवश्यकता है मेरी आंखों के सामने का प्रयोग किया गया गोलियों की वर्षा की गई मैं बहुत फोल पक्की खोलना उचित नहीं समझता मेरा पद बहुत गंभीर है दायित्व भी बहुत गंभीर है समय की सीमा में एक संकेत मत कर देना उचित समझता हूँ उस समय देश के गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी थे उनकी जानकारी में जो कुछ अनर्थ होने वाला था बिल्कुल नहीं उनकी आंखों पर पट्टी डालकर के सारी योजना बनाई गई थी कांग्रेस के थे, जब दिल्ली की पुलिस ने गोभत्तों पर लाठीचार गोली के प्रयोग उचित नहीं समझा तब कामराज ने दक्षिण से अर्धसैनिक बल बुला रखा था लाल किला से लेकर यहाँ तक दस लाख भक्त विद्यमान थे मध्य प्रदेश और गुजरात की देवियों का मैंने नेत्रों से दर्शन किया है जिनके अंक में दस दस महीने के बाल गोपाल विद्यमान थे किसी ने कल्पना नहीं की होगी अष्ट गैस का प्रयोग होगा गोलियों की बौछार होगी और मंच के नीचे जो दाहक सामग्री रखी गई थी उसमें आग लगाकर मंच को फूक दिया जाए वह सब अत्याचार हुआ मुझे बहुत कुछ जानकारी है मैंने संकेत में किया कहा उन्नीस की बात है सात नवंबर उन्नीस की बात है दूसरे दिन हमारे पूज गुरुदेव स्वामी श्री कर जी महाभाग ने जेल की यात्रा की और हम भी बावन दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं उस समय गोवर्धन मठ के पूर्वाचार्य महाभार विद निरंजन नेत्री जी उन्होंने उन्नीस उन्हों सौ छियासठ और सड़सठ में बहत्तर दिनों तक अनशन किया था वो वंश की रक्षा की भावना से केंद्रीय शासन पंथ में श्री जगजीवन राम जी को भेजकर उन्हें आश्वासन दिया था समग्र भारत में संवैधानिक और समव्यवहारिक मैं संकेत करना चाहता हूँ सावधान सात नवम्बर उन्नीस सौ को आम जनता के हाथ केवल आठ शब्द लगे थे सरकारी आंकड़े के अनुसार केवल आठ व्यक्ति मारे गए लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि 800 से अधिक को मार दिया गया, इसकी जानकारी मुझे अच्छी प्रकार से है यह अत्याचार तब हुआ जब भारत स्वतंत्र था क्या बयान रखने की आवश्यकता है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं। इस एसपी ने गोली चलाने तो से उड़वा दी मैंने उसे का धूप बोलते हो जनता के हाथ पंद्रह गो भक्त, राम भक्तों के सब आए तुमने तो उससे दस गुणे राम भक्तों को गोली से घुल गा लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है गोधरा कांड मेरी आंखों के सामने है मैंने प्राणों को हथेली पर तो लेकर शंकराचार्य के प्रत होते हुए भी उस गोधरा के रेल के डब्बे को देखा है जहा राम भक्तों के वस्त्र जले हुए थे डब्बा जला हुआ था अगर गोधराकांड ना होता तो मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री अधिक समय तक नहीं होते और अगर मोदी जी मुख्यमंत्री वहां के न होते तो केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते गोधरा के रक्त कांड मोदी जी को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया है यह धन्यवकता है आप सुनिए एक भारत का व्यक्ति कहता है राजनीतिक दल का संस्थापक अगर हमने राम भक्तों को दल से नहीं बुलवाया होता तो मुसलमानों का उन उद्रह नहीं प्राप्त होता इतने समय तक तो उत्तरा प्रदेश में राज्य नहीं, नहीं कर सकता इस अधिक राष्ट्र राष्ट्रद्वत क्या हो सकता है पूछना चाहता सज्जनों भारत की नीति है किसी भी अभियान को छोटे एक बार रात दो 50 वर्षो तक 100 तो वर्षो तक उस अभियान का नाम हिंदू नहीं लेंगे तो हमने संकेत किया सब जनों हम कैसे कैसे कहें कि सैद्धांतिक धरातल तो पर भारत स्वतंत्र है भारत पतंत्र है गौर प्रतल है और सैद्धांतिक धरातल तो पर तो भारत को स्वतंत्र करने की पुनः आवश्यकता है मैं एक संकेत करना उ समझता हूं सावधान हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री का महाभाग जी महाभाव रुग्णी थे हम महान भागों को आदेश उनका प्राप्त हुआ वो रक्षा की भावना से दिल्ली जाओ धर्म संघ से पैदल यात्रा करते हुए मुरार देसाई भारत के मान्य प्रधानमंत्री हैं उनके भाव का परीक्षण करो निरीक्षण करो प्रधानमंत्री के निवास स्थल के बाहर हम लोग खड़े थे धर्मसंघ दिल्ली से पैदल चलकर प्रधानमंत्री की कोठी तक आए थे तीन महान भाव प्रसिद्ध के रूप में मोरारी देसाई जी से मिल थे कौन मोराजी देसाई जो कहा करते थे कि भारत के स्वतंत्र होने पर एक कलम की नाक से वो हत्या बंद कर दी जाएगी देसाई में एक ज्योतिष पीठ के बण शंकराचार्य दूसरे पुरी पीठ के बण शंकराचार्य तीसरे राम राज्य परिषद के सांसद रह चुके नंद नंद सरस्वती जी तो पहले नंदलाल शास्त्री के रूप में सांसद थे तीनों मुरारजी देसाई से मिले देसाई जी ने क्या उत्तर दिया आप भाव इस बात को भूल जाते हैं कि मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूं गए? कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूं इसका अर्थ होता है कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूं इसका अर्थ क्या होता है समझ गए हाथी के दात दिखाने का और खाने का मैं अधिक समय में लेकर संकेत करता हूं जब राजसा दिशाहीन हो भारत के हर राजनीतिक दल को मैं चुनौती देकर कहता हूं उन भक्तों को श्रद्धांड तो देता ही हूं वो तो गोलोक में विद्यमान हैं, वहां पर आए हैं आनंद से निमग्न हैं, गाय के नाम पर उनके प्राणों को किया गया शरीर से लेकिन उनका आशीर्वाद है कर्ण भी है कि हमारे बलदान को सार्थक करने वाला कोई माई का लाल भारत में जीवित है या है। हम संकेत करना चाहते हैं सर क्या संकेत करना चाहते हैं हमको हंसी मजाक आत्मा समझो हमारी मूर्ति साक्षात हरिहर के तेज से होती है चुनाव के माध्यम से हम शंकराचार्य नहीं बनते एक स्मरण दिलाने उसे समझते हैं इस कल्प में श्रीमंद नारायण से हमारी गुरु परंपरा चलती है भगवान शंकराचार्य दसवें स्थान पर होते हैं हम हों या आप हो हमारी गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से चलती है इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा के एक अरब संतानवे करोड़ उन्तीस लाख उनचास हजार 116 सौ सोलह वर्ष जटने दौड़ गए कोई माई का लाल जिसमें है या कोई तंत्र है मार कर इसको परंपरा को हुआ पे संभव नहीं है पांच सात मिनट में अपना भाव व्यक्त करना उचित समझता हूं सावधान हिरण्य का टिशु जैसा गुरदान आतंकवादी आज इसमें तो है क्या ये आतंकवादी आजकल तो मच्छर के सामान भी नहीं है हमारे सामने हिरण्य का टिशु जैसा आतंकवादी है कोई शासक था समय माइकल माउकला हिरण कटिपुर के दिशा हिंसा संकल्प को चुनौती दे सकता हो देवर चारदीठ के पुरोधा ने चुनौती दी की पत्नी कटिपूर्ण के गर्भ में सन्निहित प्रहराद या प्रहलाद को नीति और अध्यात्म का उपदेश देकर चलता फिरता आत्मबम बन बना दिया देवर चारद ने व्यासपीठ की महत्ता है किसी प्रधानमंत्री से सुनिए किसी प्रधानमंत्री से कोई तो प्रस्ताव मेरा तो नहीं हो सकता है आदेश हो सकता है यह कहा जा सकता है अगर हमारी भावना की रक्षा नहीं करोगे पंद्रह सात सौ में तुम्हें पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं हमारे साथ गुरुओं का फेद है हर घर का फेद है सुनिए प्रहलाद ने न तो गायु का प्रयोग किया न गोल का प्रयोग किया चतुर्दश होगा तक ब्रह्मांड में शासन का, का था में पहुंचा दिया यह की यह का यह बात जाती उसके बाद बैंग डेंग जैसा आज तक कोई आतंकवादी है क्या बैन को समझाया भिग महर्षि ने अनुसुनित कर दी तो क्या हुआ पूरी अस्त जीव कला को तो। मनोबल से योग बल से कर्षित करके बेन के शरीर को सख्त बना दिया था श्रीमद भागवत के विद्वान मनीषी इस बात को जानते हैं बेन का वैष्णव कारण हुआ था। उसके भुजदंड में श्री लक्ष्मी और नारायण का तेल संहित था माता की परंपरा से कालुष्य के कारण वह छिपा हुआ था योग बल से भिड महर्षि नहीं दंडों का मंथन करके जैसा राजा चाहिए था भारत को नहीं पूरे विश्व को जैसी राजू कहिए थी दिखा दिया हम राजा बनाना जानते हैं हम रानी देना जानते हैं किसी प्रधानमंत्री के मुताबिक नहीं होते किसी प्रधानमंत्री से हमारी कोई मांग नहीं होती है आगे चलिए वशिष्ठ जी ने क्या किया रावण के आकांक्ष के सामने कौन था था दूसरा कोई शासक से देने वाला नहीं था। के ने ने ने की भगवान राम भद्र को प्रकट करके दिखा दिया सज्जनों गोवंश की महिमा जिनको हम निरावरण पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के जो अलंकार होते हैं श्री राम कृष्ण भी गोमूत्र का सेवन करते हैं गोवर के अंदर करते हैं गोवर का प्रशन करते हैं इस सभी गोवंश की महिमा क्या हो सकती है आगे चल तो देखिए व्यास जी ने देखा कंस का दुर्योधन का राज्य उन्होंने योग योगदल से युधिष्ठ जैसे धर्मात्मा को प्रकट किया पर निरावरण परमात्मा से किया, जैसा में में प्रदान किया, आगे आये कलिकाल में, हमारी व्यास भी दिशाहीन हो गई थी बौद्धों के हाथ में चली गई थी हमारा शासन तंत्र भी बौद्धों के हाथ में चला गया था लेकिन भगवत का शंकराचार्य महाभाग ने कुमारी भक्त महाभाग ने ऐसे स्वस्थ भी रचना की धर्मराज निश्चिर के वंश में प्रकट सु का हृदय शोधन किया सार्वम सनातन संभा में सुधरमा को अभिव्यक्त किया सारे धामों में चतुस्पीठ की संरचना कर धर्म नियंत्रित तत्पाद भी शोषण सनातन शासन कंभ की स्थापना की इन्होंने भगवत पाद शिवाव शंकराचार्य महाभाग ने आगे का चमत्कार देखिए चाणक्य ने चंद्रुप्त को आगे करके क्या दिखा दिया को आगे करके क्या दिखा दिया? पांच तो सात मिनट हम आपका लेना चाहते हैं हम अपना देना भी चाहते हैं शब्दों तो तो तो में अगर कहें तो अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ भारत है अगर भारत को भारत के रूप में स्थापित करना है तो अंग्रेजों की कूटनीति पर पानी फोरने की आवश्यकता अवश्य है सन अठारह तक गांगार काबुल जिसको अफगानिस्तान कहते हैं उसके सम्राट कौन थे आगरा से लेकर गांधार काबुल अफगानिस्तान तक पंजाब के राजा रणजीत सिंह का शासन था जम्मू कश्मीर भी उसके अधीन अंग्रेज़ों ने की दो पाकिस्तान को पृथक दिया जिसका एक नाम पाकिस्तान और दूसरा नाम बांग्लादेश है स्वतंत्र भारत को भी अपने चंद्र से मुक्त नहीं होने दिया मैं प्रस्तुति में प्रस्थापित करना चाहता हूँ क्या शिक्षा की नीति हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार है क्या रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार है क्या किस के वाणिज्य के प्रकार हमारी अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार है क्या सेवा के प्रकार हमारी हमारी संस्कृति के अनुरूप है क्या भारत के संविधान की आधारशिला सनातन संस्कृति है जबकि दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल तक सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत असत्य है कोई चुनौती नहीं दे सकता मैं संदर्भ देवी के रूप में पृथ्वी चतुर्थ अध्याय तीन चार पांच क्या कहा गो मात्रा ने राजन पृथ्वी को प्रबोधित करते हुए दो माता ने के मूर्ख रूप दो माता कहा राजन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित प्रयुक्त उपायों को तत्को दो, विकास को करता है उसके सारे प्रकल्प रामलला तंजु में इस इससे अधिक की स्थिति क्या हो सकती है भारत के मुस्लिम तंत्रों सावधान एक संकेत करना चाहता हूं क्योंकि तो जगह गुरु होता है पूरे विश्व का गुरु सुनिए तो भारत में तीन तीन मुसलमान अब तक भारत के राष्ट्राध्यक्ष बनाए जा चुके हैं एक मुसलमान भारत के हैं। इस आदर्श को क्या बांग्लादेश प्रस्तुत कर सकता है क्या भी बांग्लादेश में मंदिर हमारे नहीं तोड़े जा रहे हैं आपों के तो धूल झोकने की आवश्यकता नहीं है बांग्लादेश में हमारे मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं क्या मैं संकेत करना चाहता हूँ चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अरब राष्ट्र हो किसी ने हमारे पे अपना चुका परिचय दिया हमारी है हमारी उदारता है अब तक मुसलमान सज्जनों को हमने राष्ट्रपति का पद दिया है एक मुसलमान सज्जन अभी राष्ट्रपति के पद पर हैं। बीपी सिंह के शासनकाल एक मुसलमान सज्जन को भारत ने गृहमंत्री का पद दिया उनकी बेटी जम्मू कश्मीर मासन कर रही है नरसिंह राय जी के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन को सुप्रीम कोर्ट का मान्य मुख्य न्यायाधीश का पद दिया गया अनेकों मुसलमान सज्जन राज्यपाल हैं मुख्यमंत्री हैं राजदूत का काम कर रहे हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश मैं सुनाना चाहता हूँ ए अर्जुन जो उधार सा अपने अस्तित्व राज्य को विलुप्त करने के लिए बाध्य करे वो तो उधार सा नहीं उदारता के नाम पर जाए कि तुच्छ दुर्बलता है तो तो। और एक दौर को भारतपूर्वक सुन रहे ना या दिल्ली है ना दिल्ली इतिहास पढ़िए दिल्ली में जनसंघ का शासन था केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी कांग्रेस का शासन तंत्र था जेल में हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सरदार स्वामी करता महाराज को तो मरवाने की भावना से 24 घंटे पहले खूबी कैदियों को बेड़ी हरी से मुक्त करके संतों पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई हमारे कुछ लारले संतों ने हमारे पूज्य गुरुदेव के शरीर को ढकने का प्रयास किया लोहे की कि इस सलाह की छत क्या अग्रिम भाग पूज गुरुदेव स्वामी कृपा महाभारत के आंख मृत्यु हो गए सन उन्नीस सौ बिरासी में उस आदना के कारण हमारे ने शरीर किया गया यह इतिहास आपको स्वतंत्र भारत का बताता हूं कैसे माना जा सकता है कि भारत के सैद्धांतिकल पर स्वतंत्र है पूज गुरुदेव की आंख में जब पीड़ा थी मैं जानता हूं और उन्होंने उस पीड़ा की दशा में ही समाधिक होकर बोहत्या किया है उसको मैं भूल सकता हूँ क्या मैं उनका शिष्य हूं और मैं संकेत करना चाहता हूँ अपेक्षा नहीं रखते हम दो तीन बिंदु देते हैं उस पर विचार करें अभी केंद्र में भागता है श्री राम जन्मभूमि के नाम पर गाय के नाम पर भागता आई है सारा इतिहास मुझे सारी योजना बनती थी ले को कुछ नहीं पता है सारी योजना से मेरी प्रेरणा ना होती तो क्या होता है समझ गए ना राम जी के नाम पर ये आए हैं कौन भाजपाई और किसके नाम पर आए हैं गाय के नाम पर आए हैं उनका अनुखा दिखाने का प्रयास न करें और मैं संकेत करता हूं अभी भाजपा को तो अवसर है उचित तो शोधन अपना कर ले तो कांग्रेस और भाजपा के अंगामी दल अपना शोधन करने के लिए बाध्य होंगे अगर भाजपा भी अपना अपेक्षित समय की सीमा में शोधन नहीं करती है तो किसी भी शासन तक तो हम सहेंगे नहीं फिर जो हमारा प्रचंड रूप आचार्य होता है शंकराचार्य कौन होते हैं जी मंत्र मंडलकर होते हैं शंकराचार्य का अर्थ होता है शासकों पर शासन करना शंकराचार्य का अर्थ होता है शासकों पर शासन करनाचार्य होते हैं मंगेश पुजारी होते हैं मंत्र बहुत पूछे पुजारी बहुत हैं? मंगेश्वर बहुत हैं, इस बात को सरकार न भूले शंकराचार्य का दायित्व होता है क्या दायित्व होता है शासकों पर शासन करना बहुत व्याख्या न करके मैं करता हूं अगर गुरगद्दी की व्यासपीठ की परंपरा की उपयोगिता इसे इक्कीसवीं शताब्दी में लग गई तो मैं अंग्रेजों से पूछना चाहता हूँ इस में रॉकेट कंप्यूटर ऑटो तो मोबाइल के रूप में अपने यहाँ विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलियो क्यों काल के, के रखा है बताओ समझ रहे हमारे यहाँ सत्तर पूर्व राजतंत्र को मानवता के लिए अभिशाप, प्रगति के लिए अभिशाप घोषित करके दुरुप्त करने वाले अंग्रेजों तुम्हारी शताब्दी तुम में रॉकेट कंप्यूटर विक्टोरिया से भी जिस समय से एलिब्रेड को क्यों पाल के रखे भगवत पार शंकराचार्य महाभारत इन्होंने अपने कर्कों से पुनः द्वारका प्रशिक्षित किया इन्होंने अपने चिन्हय कर कप से पुनः बद्रीनाथ जी को प्रतिष्ठित किया इन्होंने अपने पुनः जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया मोहम्मद थे कोई न उस समय ईसा थे न उनके अ कोई पारसी थे संक्रचार विश्व के मान्य सार्वभौम गुरु होते थे, थे उस परंपरा को मुक्त करने के लिए अंग्रेजों की कूटनीति एक राजनेता को तो प्रधानमंत्री का पद दिया दूसरे राजनेता को तो महात्मा कहकर ख्यापित करके व्यासपीठ आध्यात्म मनीषी के रूप में ख्यापित किया गया उसके बाद कूटनीति कांग्रेस की विनोबा जी को आध्यात्म मनीषी के रूप में स्थापित किया गया उसके बाद कांग्रेस की और कूटनीति मानी दलाई लामा जी अघोषित भारत के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्म मनीषी गिने जाते हैं जबकि उनका पहला वक्य होता है कि हम हिंदू नहीं है सज्जनों गुरुगद्धी को करने के अंग्रेजों का षडयंत्र है अंग्रेज भी धराशायी हुए बिना नहीं रह सकते पूरे विश्व को अभदान देकर हम आज इस मन से उद्घोषित करते हैं हमारी सचिश सचमुच में श्रद्धांजलि उन वीरों के प्रति वो भक्तों के प्रति यही है आप बरदान देते रहिए आप आशीर्वाद देते रहिए, आपकी सहानुभूति चाहिए और गोपाल ना, गोवर्धन नाथ की हमारे मठ से को तो देखता गोवर्धन नाथ हमारे मठ नाम गोवर्धन है और एक संकेत करना चाहते किसी प्रधानमंत्री का कोई दोष नहीं दोष हमारा है एक महोदय दुख या प्रकट भारत में आज शासन कर रहे हैं या नहीं तो हम शंकाचार क्या करते हैं हम धर्माचार्य क्या करते हैं हमारा यह दायित्व है हम सबके हित में जो बात कहें वैज्ञानिक धरातल पर धरातल पर व्यवहारिक धरातल पर मंथन करो बोधय का परस्परण भावयों का परस्परण हम ये संकेत करना चाहते हैं वेद विहीन विज्ञान के द्वारा परिभाषित विकास और उसका क्रियान्वयन विश्व के लिए अभिशाक सिद्ध हो रहा है इसलिए धर्म सीखना हो तो आइए मुझे बहुत कष्ट होता है ये, राजने ये राजनेता की परिभाषा जानते हैं नहीं परिभाषा जानते हैं ना इनको किसी प्रकार का विधेयक है फिर भी ये संतों से अपने को ऊंचा क्या समझते है हमने संकेत लिया ये लोग क्या समझते मालूम है क्या शंकराचार्य संत महात्मा तो नहीं करते तो नई पार्टी बनाएंगे नई पार्टी बनाएंगे तो आप से उनकी स्थिति हो जाएगी अगर किसी पार्टी से मिल जाएंगे तो हो जाएंगे सब पार्टियों को क्या पहुंचा देंगे यही गुमान है नहीं का जाएंगे हर पार्टी को रसातन में पहुंचा करके भी धर्म नियंत्रित पक्षात विहीन शोषण मिले वक्त सनातन शासन कल की स्थापना होगी और राजनीति की परिभाषा देकर मैं वचन को विराम देता हूँ किसी भी पंथ को अगर इस राजनीति की परिभाषा तो से परहेज हो सकता है सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवा परायण स्वस्थ और सभी तपद व्यक्ति तथा तो समाज की संचित संरचना राजनीति की परिभाषा है वो वंश की रक्षा होनी ही चाहिए और राजस्थान की सरकार को मैं कहता हूं आपने गाय के नाम पर बोट प्राप्त करके जो गो भक्तों का ऊँगठा दिखाना प्रारंभ किया है हो सकता है कि आपके शासनकाल की आजादी से पहले ही आपको जाना पड़ेल तो में माननीय गृहमंत्री और प्रधानमंत्री यह सब मुझे जानते हैं मुझे डरते भी बहुत है सम्मान भी करते हैं मेरा नाम सुन के डरते भी हैं। राजस्थान में उचित मुख्यमंत्री को ला के दीजिए कह सकते किसी भी प्रांत और साथ ही जैसे नागनाथ तो ना की कहावत तो हम नहीं सोच सकते हमारे लिए अगर कांग्रेस ने दो भक्तों को मरवाया तो, मर तो भाजपा की क्या योजना है मुझे किस तरह मालूम इस देश का क्या होगा यहाँ एक सौ का तो मन संख्या चार बना के घुमाए जाते उस देश का क्या होगा समझ लेना तीन राजनीतिक दलों को मालूम नहीं है क्या कांग्रेस को नहीं मालूम है आरएसएस को नहीं मालूम है भाजपा को नहीं मालूम है सपा को नहीं मालूम है बसपा को नहीं मालूम है एक एक खूंखार अपने मुंह से बोलने वाला की आतंकवादियों का मैं गुरु हूं, वो शंकराचार्य बना के भुनाया जाता है ये देश कभी पनप फसता है इसीलिए चुनौती है चुनौती है चुनौती है सुन लीजिए आपके चुनौती का असर नहीं है आपने भी बहुत सी चुनौतियां नहीं चुनौती है चुनौती तो है चुनौती है ज्ञात की ताकत पदवानियों करके देखो राजनेता अपने दे मस्तिष्क का शोधन करो और अगर मस्तिष्क का शोधन नहीं करते अपने दल का शोधन नहीं करते तो गोपाष्टि से पहले ही क्या होता है यह भी देखो इसलिए हम चुनौती देते हैं इस देश में और सुन लक्ष्मीबाई झांसी की रानी शिवाजी महाराणा प्रताप चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह किसी प्रकार से मंगल पंडे इत्यादि के मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का क्या स्वरूप था विभाजन के बाद का भारत कैसा होना चाहिए था इन दो बिंदुओं में आव व्यक्ति होगा वही भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत होगा वही दस भारत में चुनाव लड़ने में अधिकृत होगा हम किसी राजनीतिक दल हाँ के हाथ हाँ में शासन नहीं देते हैं आज से पूरे राज्य के दलों का शासन हम लोगों के हाथ में है